नि प्रभु बोल लियो हनुमाना लंका जाहु कहु भगवान समाचार जान कहीं सुनाय सास कुशल ले तुम चल आयो तब हनुमंत नगर महुआ सुन नि सचरी न साचर धाये बहु प्रकार बहुप्रकार पूजा के जनक सुता दिखाए पुण्य देने फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया भगवान ने कहा तुम लंका जाओ जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ तब हनुमान जी नगर में आए यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया प्रणाम कपि के रघुपति दूत जान के चेन्हा कहुता तभु कृपाण के तुशल अनुज कपि से न समेता सा, मातु समर सा। अभी चल राज विभीषण पायो छाओ हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा हे ता कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं हनुमान जी ने कहा हे माता कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं उन्होंने संग्राम में दस सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य पद प्राप्त किया है हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया अति हर समन तन पुल कलोचन सजल कह पुनपुन रमा का देवु तो ही त्रैलोकम कवि किमि नही वानी समा सुनुमा तुम पायो अखिल जग राजु आजुन संशयम रणजी तेरे पुदल बंधुजत पश्या श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंदासुओं का जल छा गया वे बार बार कहती हैं हे हनुमान मैं तुझे क्या दूं इस वाणी समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है हनुमान जी ने कहा हे माता सुनिए मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पालिया जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ हनुमत सानुकूल को सल पते रहु रह समेत अनंत जानकी जी ने कहा हे पुत्र सुन समस्त सदगुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे अब सोई जतन करहु तुम ता देखो नयन श्याम मृदुगाता तब हनुमान राम पही जनक सुता के कुशल सुनाये तो बोलिलिए विभीषण के संग सादर जनक सुतह ले आवहो हेता अब तुम वही उपाय करो जिससे में इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूँ तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया श्री कुलभूषण श्री रामचंद्र ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी को आदर के साथ ले आओ तुर से से वहीं चरी विनीताषण तिनि सिखायो तीन बहु विधि मज्जन करवायो बहु प्रकार भूषण पहिराए शिविका रुचिर साज पुन लय का चढ़े वेहे तो मेरे राम सुख धाम सने वे सब तुरंत ही वहाँ गए जहाँ सीता जी थी सबकी सब, की सब नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थीं विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पाल की सजा कर ले आए सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी बेत पानी रक्षक चहुपाशा चले सकल मन परम हुलासा देखन भालु के सब आए रक्षक को पिनवारन धाये रघुवीर मम के रघुनाथ गोसाई ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले सबके मनो में परम उल्लास उमंग है रीछ बानर सब दर्शन करने के लिए आए तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े श्री रघुवीर ने कहा हे hey मित्र मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ जिससे वानर उसको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंस ऐसा कहा सुनि प्रभु बचन भालू कपिहर से नभते सुरन सुमन बहु से सीता प्रथम अनल महुरा प्रकट की न चह अंतर साखी तही कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्बाद सुनत सब लागे करे विषाद प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषात करने लगीं